को वृदारण्यकोपनिषद शाहभाष्या अध्याय पांच ब्राह्मण पाँच, पाँच। प्रथमज सत्य ब्रह्म और सत्य नाम के अक्षरों की, की उपासना सत्य से ब्रह्मण स्तुम इदम आह महदम प्रथमज तत्क प्रथमज्य सत्य ब्रह्म की स्तुति के लिए यह ब्राह्मण उसे महत यक्ष प्रथमज इस प्रकार कहता है सो पहले बतला दिया, उसका प्रथमजत्व किस प्रकार है सो तो बतलाया जाता है आप एवे सम्र आसुरता आप सत्यम असृजंतंत सत्यम ब्रह्म प्रजापतिम प्रजापतिर्देवता देवा सत्यमेवपास देत त्यक्षरम सत्यमती इतकम्क्षर अक्षरे मध्यतो तदेतन प्रत्येकम्क्षर यमितेकम्क्षर प्रथमोत्तम अक्षर सत्यमध्यृतम तदेतनृत मुभयत सत्यन प्रतिगृहित सत्यभुज नवान्समृतम पहले आप जल ही था उस उपने सत्य की रचना की अतः सत्य ब्रह्म है ब्रह्म ने प्रजापति विराट को और प्रजापति ने देवताओं को उत्पन्न किया वे देवगण सत्य की ही उपासना करते हैं वह यह सत्य तीन अक्षर वाला नाम है स यह एक अक्षर है ती यह एक अक्षर है और यम यह एक अक्षर है इनमें प्रथम और अंतिम अक्षर सत्य है और मध्य का अनुत है वह से से यह अनृत दोनों ओर से सत्य से परिगृहित है इसलिए यह सत्य बहुल ही है इस प्रकार जानने वाले को अनृत नहीं मानता आप एवेद मग्र आशु हो आप इति कर्म संवाइन्योग्निहोत्राद्याहुत आरंभ में यह आप जल ही था आप शब्द से कर्म संबंधी अग्निहोत्र आदि की आहुतियां कही गई हैं। अग्निहोत्रहूतेद्रवात्त्मक अमतापो्निहोत्रादी कर्मापर्गोत्तरकाल कृष्टेन सूक्ष्मेण आत्मना कर्मसवायिव्यजंत इतरभूतसहिता न केवलाह कवला कर्मसवायि तो अपामिति। अग्निहोत्रादि की आहुति द्रव रूप होने के कारण आप जल है अग्निहोत्र कर्म की समाप्ति के पश्चात वह आप किसी से अपने कर्म संबंध को न छोड़ते हुए अन्य भूतों के साथ ही रहता है अकेला नहीं रहता कर्म संबंधित्व रहने के कारण प्रधानता आप जल की ही है इसलिए यहाँ उसे आप शब्द से ही कहा है सर्वाण्य भूतानी प्रगुत्पत्ते कर्ति सहिता आप इति ता आपो बीजभूता जगत सर्वं नाम विकृत जगदग्र आसुर नान्यत न्यत किंचिकार जात आस आप ऐसा कहकर उत्पत्ति से पहले अभ्यक्त रूप में स्थित करता सही सभी भूतों का निर्देश किया जाता है जगत का बीज भूत वह आप अव्याकृत रूप से स्थित था यह नाम रूप विकार को प्राप्त हुआ जगत आरंभ में वही था उससे भिन्न कोई और विकार समुदाय नहीं था तान सत्यम असजन तस्मा सत्यं ब्रह्म प्रथम तदेत हिण्यगर्भ से सूत्रात्मनो जन्म यद्या जगत व्याक्यं ब्रह्म कुत महत्व कथम महत्व इहय यस्मत्सथम यम प्रजा पति विराज सूर्यादीकर असृजेत अनुषंग प्रजापतिर्देव स विराट प्रजापतिर्देव सृजत यस्मा सर्व क्रमेण सत्या ब्रह्मणो तस्मान् तस्मा सत्यम ब्रह्म फिर उस अपने सत्य की रचना की इसी से सत्य ब्रह्म प्रथमज है वही यह सूत्रात्मा हिरण्य की उत्पत्ति है जो कि अव्याकृत जगत का व्यक्त होना है वह सत्य ब्रह्म है क्यों ब्रह्म है महत्ता के कारण उसकी महत्ता किस प्रकार है सोशुति ब्रतलाती है क्योंकि वह सबका श्रद्धा है किस प्रकार जो सत्य ब्रह्म था उसने प्रजापति को सूर्य सूर्यादि जिसके इंद्रियां हैं उस प्रजाओं के स्वामी विराट को उत्पन्न किया ऐसा इसका संबंध है देवान उस विराट प्रजापति ने देवताओं को उत्पन्न किया क्योंकि इस क्रम से सब कुछ सत्य ब्रह्म से ही उत्पन्न हुआ है इसलिए सत्य ब्रह्म महत्व है कथ पुनक्ष्यते सृष्ट देवा पितरम अभी विराज्य तद सत्यम ब्रह्मोपासते अत एक प्रथम जहत यक्ष तस्मा सर्वात्मनोपा तत्पी सत्य से ब्रह्मणो नाम सत्यमेति किंतु वह यक्ष पूज्य क्यों है सो बतलाया जाता है वे इस प्रकार रचे हुए देवगण अपने पिता विराट का भी अतिक्रमण करके उस सत्य ब्रह्म की ही उपासना करते हैं इसलिए यह प्रथमोत्पन्न सत्य ब्रह्म महत्वक्ष है अतः सब प्रकार उपासनी है उस सत्य ब्रह्म का भी सत्य यह नाम है इत्याह स काक्षरा इह सक्षर तेकम्क्षर तिति कारानुबंधो निर्देशाथ येकम्क्षर तमाम प्रथमोत्तम अक्षरे सकार्यकार सत्यम मृत्युपाभा मध्य तो मध्य नृतम अनुतम ही मृत्यु मृत साम वह यह नाम तीन अक्षरों वाला है वे अक्षर कौन से हैं सुश्रुति बतलाती है स यह, यह एक अक्षर है ती यह एक अक्षर है ती इसमें इकारानुबंध निर्देश स्पष्ट उच्चारण के लिए है यमा यह एक अक्षर है इनमें सकार और यकार ये पहले और अंतिम अक्षर सत्य हैं क्योंकि उनके मृत्यु रूप का अभाव है मध्यता अर्थात बीच में अनृत है अनृत मृत्यु है क्योंकि मृत्यु और अनृत इनकी तकार में समानता है तदैतृतर मृत्योपम उभ्य सत्यन सकार्यकार पिगृहीत व्यातम सत्यूपाभ्याभुजमे सत्यबाल्यम बत्यु्यस मृत्यो नृनसया किचितित्को विद्वांत विद्वांसृत कदचि प्रमादोक्तम नहीन वह यह मृत्यु रूप अन अक्षर दोनों ओर से सकार यकार रूप सत्य से परिगृहित व्याप्त है अर्थात इन सत्य रूप अक्षरों से अंतर्भावित है अतः यह अकिंचित कर है इसलिए सत्य यह नाम सत्य भूय सत्य प्राय ही है इस प्रकार संपूर्ण अक्षर के सत्य बाहुल्य और मृत्युरूप अनुत के अकिंचित करत्व को जो जानता है उस इस प्रकार जानने वाले को कभी प्रमाद से बोला हुआ असत्य नहीं मानता। एक दूसरे से प्रतिष्ठित सत्य संघक आदित्य मंडलस और चक्षुस पुरुष अश्धुना सत्यस्य से संस्थान विशेषे उपासना उच्यते। अब उस सत्य ब्रह्म के संस्थान विशेष में उपासना बदलाई जाती है तद यद्यमसौ स आदित्यो येष मंडले पुषो या दक्षिण पुषस्थ भाव तोस्म प्रतिष्ठित रनेशोस्म प्रतिष्ठित प्राणरयमुस्म भवति शुद्धमय वही तन मंडल पश्यति नयन में रश्मया प्रत्यायती वह जो सत्य है सो आदित्य है जो इस आदित्य मंडल में पुरुष है और जो भी यह दक्षिण नेत्र में पुरुष है वे ये दोनों पुरुष एक दूसरे में प्रतिष्ठित है आदित्य रश्मियों के द्वारा चाक्षुष पुरुष में प्रतिष्ठित है और चाक्षुष पुरुष प्राणों के द्वारा उसमें प्रतिष्ठित है जिस समय यह चाक्षुष पुरुष उत्क्रमण करने लगता है उस समय यह इस मंडल को शुद्ध ही देखता है फिर यह रश्मिया इसके पास नहीं आती तद् कि तत् सत्यम ब्रह्म प्रथमजम किम असौ सह कोसौ आदित्य क पुनः असावादित्य स एस ये स क एश येत आदिमंडल पुरशो हिमालीसौ सत्यम ब्रह्म याध्यात्म यो दक्षिणे छन्नक्षणी पुरुषः च शब्द स च सत्यम ब्रह्मेत संबंधः व जो वह कौन प्रथम उत्पन्न हुआ सत्य ब्रह्म क्या है यह वह है कौन है आदित्य किंतु यह आदित्य कौन है जो यह है यह कौन जो इस आदित्य मंडल में इसका अभिमानी पुरुष है वह यह सत्य ब्रह्म है जो कि यह अध्यात्म है अर्थात जो यह दक्षिण नेत्र में पुरुष है वह भी ब्रह्म है ऐसा शब्द से संबंध लगाना चाहिए क्योंकि वे ये आदित्यस्थ और नेत्रस्थ पुरुष एक सत्य ब्रह्म के ही संस्थान आकार विशेष हैं इसलिए एक दूसरे में अर्थात आदित्य पुरुष चाक्षुष में और चाक्षुष पुरुष आदित्य में प्रतीक्षित है क्योंकि अध्यात्म और पुरुष एक दूसरे के उपकार्य और उपकारक होते हैं कथम प्रतिष्ठितुच्य रश्मि प्रकाशे चाक्षुसे ध्यात्मे प्रतिष्ठितः कुरेश आदि चाक्षुषेध्यात्में प्रतिष्ठि अयच चक्षुष प्राणरदीगृण अमुस्मिनादीतेद प्रतिष्ठित वे किस प्रकार प्रतिष्ठित हैं सो बतलाया जाता है रश्मियों अर्थात प्रकाश के द्वारा अनुग्रह करता हुआ यह आदित्य पुरुष इस अध्यात्म चाक्षुष पुरुष में प्रतिष्ठित है तथा यह चाक्षुष पुरुष प्राणों के द्वारा इस आदित्य पुरुष का उपकार करता हुआ इस अधिद आदित्य पुरुष में प्रतिष्ठित है सोस्मित क्षेरे विज्ञानमय यदा यस्म काला उत्क्रम्यवती तदसौ चाक्षुष आदिपुर रश्मीपृत केवे नवदासीपेण व्यवस्थे तद विज्ञानमें पश्य शुद्धमे कवल विरतन मंडलम चंद्रमंडलम तदेतरीदर्शन प्रासंगिकदर्शते कथम नाम पुषा करीय यनवान्न सारादी इस शरीर में जो यह विज्ञान में जीव भोगता है यह जिस काल में उत्क्रमण करने लगता है उस समय यह चाक्षुष आदित्य पुरुष रश्मियों का उपसंहार कर अपने शुद्ध औदाशिन््य रूप से स्थित हो जाता है तब यह विज्ञान में इस आदित्य मंडल को चंद्र मंडल के समान शुद्ध केवल अर्थात रश्मि रहित देखता है जहाँ यह प्रासंगिक अरिष्ट दर्शन प्रदर्शित किया जाता है जिससे कि किसी प्रकार पुरुष अपने कर्तव्य में प्रयत्न रहे नैनम चाक्षुष पुरषम उरीकृत तम प्रत्यनुग्रहायते रश्म्यवशा पूर्वमागछनोनकर्म क्षयनुम इव नोपयती न कारक प्रत्यागछन अतवगम्यस्परोपकार्योपकारक सत्य मनोस्वेता इस चाक्षुष पुरुष को स्वीकार कर उसके प्रति अनुग्रह करने के लिए ये रश्मिया जो स्वामी के कर्तव्यवश पहले आती थी अब उसके कर्म क्षय के पश्चात अवरुद्ध हुई सी इसके पास प्रत्यागमन नहीं करती नहीं आती अतः अज्ञात होता है कि परस्पर उपकार्य उपकारक भाव रहने के कारण ये दोनों एक सत्यात्मा के ही अंश हैं अतः संज्ञक आदित्य मंडल पुरस्क व्यवहृत अवयव तोशौक ऐसी स्थिति में जो ये कौन य एस एक तस्मंडल पुष्स्त भूरि शिए एक शिएकक्षर शिमे शिविर एक तर भुव बाहू द्व बाहू दै ए अक्षर स्वती प्रतिष्ठा दिव प्रतिष्ठे दें ए अक्षर तस्ोपनिषद अहरती हंति पापमान जहाती च यहम वेद इस मंडल में जो यह पुरुष है उसका भू या सिर है सिर एक है और यह अक्षर भी एक है भूअ यह भुजा, भुजा है भुजाएं दो हैं और यह अक्षर भी दो हैं स्व यह प्रतिष्ठा चरण है प्रतिष्ठा चरण दो है और ये अक्षर भी दो हैं अहर यह उसका उपनिषद नाम है जो ऐसा जानता है वह पाप को मारता है और उसे त्याग देता है या पुरुषः सी तस्य सत्यना त्याहृतवाह कथम भूरि ये व्याहृति सा तिप्राथम्या त्राम स्वयंवाह श्रुति एकख्यायुक्त शिवस्तथदक्षरमे एक भूरि भू इति बाहु द्वित्व सामान्या द्वो बाहु अक्षरे तथा स्वरिति प्रतिष्ठा द्वे प्रतिष्ठे द्वे एते अक्षरे प्रतिष्ठे पाद प्रतिष्ठ जो कि इस मंडल में सत्य नाम वाला पुरुष है उसके अवयोग व्याहृतिया है किस प्रकार शो बतलाते हैं भू ऐसे जो यह व्याहृति है मैं व्या प्रथम होने के कारण उसका सिर है उनकी समानता श्रुति स्वयं ही बताती है सिर एक अर्थात एक संख्या वाला है उसी प्रकार भूह यह भी एक अक्षर है दोनों होने में समानता होने के कारण भू या भुजा है दो भुजाएं हैं और दो ही ये अक्षर हैं तथा स्व यह प्रतिष्ठा है दो प्रतिष्ठाएं हैं और दो ही ये अक्षर हैं इन चरणों से पुरुष प्रतिष्ठित होता है इस व्युत्पत्ति के अनुसार प्रतिष्ठा चरण को कहते हैं सत्यस्य तस्हृत्यवय से सत्य ब्रमण उपनिषद्रहश अभिधानम येनाधानेनाधीय तब्रह्मा मुखीभवत काश इह अहरीती अहरीती चैतद्रूप हंते जहातेचे वेद स हमती जहाँति चाप्मा ये वेद उस इस व्याहृति रूप अवयवों वाले सत्य ब्रह्म का उपनिषद रहस्य अर्थात गूढ़ नाम जिस नाम से पुकारे जाने पर वह ब्रह्म अन्य लोगों के समान अभिमुख होता है वह उपनिषद क्या है जो श्रुति बतलाती है अहर अहर्य हन और हा इन धातुओं का रूप है जो ऐसा जानता है अर्थात अहर संज्ञक ब्रह्म की उपासना करता है वह पाप को मारता और त्याग देता है अहम संयक चाक्षुष रूप अभयव एवं इसी प्रकार यो दक्षिणेक्षरषस्थरी सिर एक, एक दक्षिण भुवती बाहू द्व बाहू द्वे एते अक्षरे स्वरती प्रतिष्ठा दिव प्रतिष्ठे द्वे अक्षर तस्ोपनिषद हमी पापम जहाँति चंध जो यह दक्षिण नेत्र में पुरुष है उसका भू या सिर है सिर एक है और यह अक्षर भी एक है भुआ या भुजा है भुजाएँ दो है और यह अक्षर भी दो है स्व या प्रतिष्ठा है प्रतिष्ठा चरण दो है और ये अक्षर भी दो हैं है। है है। अहम यह उसका उपनिषद गूढ़ नाम है जो ऐसा जानता है वह पाप को मारता और त्याग देता है यम दक्षिणोक्षण पुरुष तस् भू रिशिर इत्यादि सर्व समानम हम इति प्रत्यागात्म भूतत्वाद पूर्वत हंते जहाते चेति जो यह दक्षिण नेत्र में पुरुष है उसका भू यह सिर है इत्यादि सब अर्थ पूर्वत है उसका अहम जो उपनिषद है क्योंकि वह प्रत्याघा प्रत्याघात्मस्वरूप है पूर्वत यानि अहर के समान अहम भी हन और हा इन दोनों धातुओं का रूप है ये बृहंदारण्यकोपनिषदभाष्ये पंचम अध्याये पंचम सत्य ब्रह्म संस्थान ब्राह्मण